स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश स्वामी विवेकानंद की महानता काल के दीर्घ अंतराल से यदा कदा अन्य लोक का कोई पाथिक हमारे इस ग्रह पर अचानक आ पड़ता है वह अपने साथ इस दुखपूर्ण जगत में उस अतीत लोक के प्रकाश ऐश्वर्य एवं शक्ति का कुछ अंश लेकर आता है वह मानवों के साथ विचरण करता है लेकिन यहाँ उसे अपनापन नहीं लगता वह एक अजनबी एक यात्री होता है जो केवल एक रात ही ठहरता है वह अपने आसपास के लोगों के जीवन में हिस्सा बांटता है उनके सुख दुख में प्रवेश करता है उनके साथ हंसता और रोता है लेकिन इस सबके बीच वह यह नहीं भूलता कि वह कौन है कहाँ से आया है और उसके आने का उद्देश्य क्या है वह अपने देवत्व को कभी नहीं भूलता उसे यह स्मरण रहता है कि वह महान ज्योतिर्मय भव्य आत्मा है वह जानता है कि वह जिस अमर एवं उच्चतम लोक से आया है उसे प्रकाश के लिए चंद्र और सूर्य की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह ज्योतिषाम ज्योति ही से प्रकाशित है ऐसे महापुरुष की किसी से तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि वह सभी आदर्शों एवं मापदंडों के परे होता है अन्य लोग मेधावी हो सकते हैं लेकिन इसका मस्तिष्क ज्ञानोदीप्त होता है क्योंकि उसमें समग्र ज्ञान के उत्स के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने की क्षमता होती है सामान्य मानवों के ज्ञानार्जन की धीमी प्रक्रिया से वह सीमित नहीं होता अन्य लोग महान हो सकते हैं वे अपनी श्रेणी के अन्य लोगों की तुलना में अधिक योग्यता शक्ति मेधा के कारण योग्य शक्तिशाली और गुणी हो सकते हैं यह केवल तुलना का प्रश्न है एक संत सामान्य व्यक्ति से अधिक पवित्र सज्जन और एकाग्र होता है लेकिन स्वामी विवेकानंद के विषय में तुलना की कोई संभावना नहीं है वह अपने आप में एक पृथक श्रेणी के थे वे एक भिन्न स्तर के महापुरुष थे वे इस पृथ्वी के थे ही नहीं वे एक दिव्यात्मा थे जो एक विशेष उद्देश्य के लिए अन्य उच्चतर लोग से अवतरित हुए थे ये उद्गार हैं कुमारी क्रिस्टिन के जो स्वामी जी की अमेरिका अमेरिकन शिष्य थी कुछ इस प्रकार की बात श्रीमती लेगेट ने स्वामी विवेकानंद के बारे में कही थी श्रीमान एवं श्रीमती फ्रांसिस लेगेट स्वामी जी के घनिष्ठ घनिष्ठ मित्रों में से थे स्वामी जी की महासमाधि के बाद एक बार श्रीमती लेगेट जब भारत आई तो उनसे बेलूर मठ में एक सन्यासी ने पूछा कि आप तो विश्व के अनेक महान नेताओं राज महाराजाओं ड्यूक फील्ड मार्शल दार्शनिक वैज्ञानिक आदि से मिली हैं आप उनकी तुलना में स्वामी जी को कैसा समझती हैं उत्तर में श्रीमती लेगेट ने जोर देकर कहा लेकिन वे तो पैगंबर अवतार थे बट शिवाज ए प्रोफेट वस्तुतः स्वामी जी की महानता का अंकन मानवीय मापदंडों से करना संभव नहीं है वे मानव एक नितान्त भिन्न स्तर के व्यक्ति थे जिनका मूल्यांकन करने में बुद्धि कुंठित सी हो सक जाती है और तब हमें यह मानना पड़ता है जैसा भगनी कृष्णन ने कहा है कि वे किसी अन्य लोक के प्राणी थे जो थोड़ी देर के लिए पृथ्वी पर विचरण करने आए थे और सभी को चकाचौंध करके चले गए महानता एक तुलनात्मक विश्लेषण है जिसका प्रयोग सामान्यतः उन वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के साथ किया जाता है जो गुण सामर्थ्य कर्म जाति अथवा अन्य किसी कारण अन्य वस्तुओं की तुलना में बड़े या श्रेष्ठ हो, मनुष्यों में जो व्यक्ति बल शील गुण धर्म धन संपत्ति ऐश्वर्यादि में अपने सब मनुष्यों से अधिक संपन्न होता है वह उस उस क्षेत्र में महान कहलाता है यह महानता लौकिक तथा आध्यात्मिक दो प्रकार की हो सकती है धन संपत्ति ऐश्वर्य वाग्मिता विद्वता शारीरिक बल या सौंदर्य आदि के कारण जो महानता है वह लौकिक कहलाएगी लेकिन त्याग वैराग्य भक्ति सरलता संयम आदि संतोचित गुणों के कारण होने वाली महानता को आध्यात्मिक महानता की संज्ञा दी जा सकती है ये लौकिक अथवा आध्यात्मिक विशेषताएं या तो किसी में नैसर्गिक रूप से विद्यमान हो सकती है अथवा व्यक्ति उनका अभ्यास एवं प्रयत्न द्वारा अर्जन एवं विकास कर सकता है आध्यात्मिक महापुरुष भी दो प्रकार के होते हैं प्रथम तो वे जो अपनी साधना के फल स्वरूप से दिलाप करते हैं ये जीवन मुक्त स्थित प्रज्ञ या ब्रह्मज्ञानी कहलाते हैं दूसरे वे लोग हैं जो जन्म से ही सिद्ध होते हैं तथा केवल लोक कल्याण के लिए ही जन्म ग्रहण करते हैं ये ईश्वर कोटि अथवा अवतारी महापुरुष कहलाते हैं स्वामी विवेकानंद की विशेषता यह है कि उनमें ये दोनों तुलनात्मक मानवीय महानताएं तो हैं ही साथ ही कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनके कारण हमें बाध्य होकर उन्हें मानव से उच्चतर स्तर के दैवी स्तर के महापुरुष ईश्वर कोटि मानना पड़ता है इसका संकेत स्वयं उसके गुरु श्री रामकृष्ण के वचनों से भी प्राप्त होता है श्री राम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो स्वामी जी का ठीक ठीक मूल्यांकन कर सकते थे नाग महाशय ने स्वामी जी से एक बार कहा था आपको कौन जानता है कौन जान सका है या श्री राम जानते थे या आप स्वयं जानते हैं कभी कभी श्री रामकृष्ण स्वामी जी की तुलना अन्य महापुरुषों से करते हुए कहते थे कि केशव चंद्र सेन जिस एक गुण के द्वारा विश्व विख्यात हुए हैं नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद में उस तरह के सोलह गुण हैं अन्य लोग यदि चतुर्दल अष्टदल या सतदल पद्म हैं तो नरेंद्र सहस्त्र पद्म है अन्य लोग यदि छोटे मोटे तालाब भावड़ी है तो नरेंद्र बड़ा सरोवर है वह नित्य सिद्ध और ईश्वर कोटि का है नरेंद्र इतना विद्वान है पर उसे माया मोह नहीं है मानो कोई बंधन ही नहीं है बड़ा अच्छा आधार है एक ही आधार में बहुत से गुण रखता है गाने बजाने लिखने पढ़ने सब में बहुत प्रवीण है इधर जितेंद्रीय भी है कहता है विवाह नहीं करूँगा गीता के विभूति योग की तरह जहाँ भगवान अपनी सत्ता को सभी जातियों की श्रेष्ठतम वस्तुओं में विशेष रूप से प्रदर्शित करते हैं उसी तरह मानो श्री राम कृष्ण स्वामी जी की तुलना नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके देवत्व की ओर इंगित कर रहे हैं स्वामी जी दिव्य लोक के प्राणी थे जगत कल्याण के लिए अवतरित हुए थे इसका उल्लेख भी श्री रामकृष्ण ने किया है वे उन्हें सप्तर्षियों में से एक शिव के अवतार नर अथवा अखंड के राज्य के निवासी आदि समय समय पर कहा करते थे अगर श्री रामकृष्ण एवं स्वामी जी ने भाइयों की स्वामी जी से संबंधित उक्तियों का संकलन की ही किया जाए तो उनकी लौकिक एवं आध्यात्मिक महानता एवं उसके दैवी स्वरूप का पर्याप्त प्रमाण प्राप्त हो सकेगा इसके अतिरिक्त स्वामी जी के भक्त उनकी जीवनी से स्वयं स्वामी जी के अद्वितीय चरित्र का अध्ययन कर सकते हैं प्रस्तुत लेख में हम स्वामी जी के जीवन की कतिपय घटनाओं के माध्यम से उनके उदात्त चरित्र के कुछ पक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे छोटी छोटी बातों में महानता स्वामी जी स्वयं कहा करते थे कि जब समाज की दृष्टि हमारी ओर हो तब तो कोई भी व्यक्ति महान कार्य कर सकता है लेकिन वास्तविक महानता तो छोटी छोटी बातों में प्रदर्शित होती है अगर किसी का चरित्र देखना चाहते हो तो उसके दैनंदिन जीवन की छोटी छोटी घटनाओं का अवलोकन करो इस सिद्धांत के अनेक दृष्टांत स्वयं स्वामी जी के जीवन में प्रचुर है सामान्यतः जिन वस्तुओं का हम दीर्घकाल तक उपयोग करते हैं उनके साथ हमारी आसक्ति सी हो जाती है एक फाउंटेन पेन छड़ी बैग घड़ी आदि जो वर्षों से हमारे साथ रहे हैं उनको हम त्यागना नहीं चाहते तथा उनके नष्ट होने अथवा चोरी हो जाने पर हमें कष्ट होता है लेकिन महापुरुषों का यह लक्षण है कि वे किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं होते जिस लाठी को लेकर स्वामी जी ने वर्षों सारे भारत में भ्रमण किया था किसी के मांगने पर उन्होंने तत्काल उसे दे दिया स्वामी जी के पास सोने की एक जेब घड़ी थी किसी अनजान युवक को उसकी वो ललचाई नज़रों से देखते देख स्वामी जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि जो वस्तु तुम्हें पसंद आ गई है वह तुम्हारी हो गई यह कहकर भौचक्के हो रहे उस युवक को वह घड़ी भेंट कर दी एक बार परि परिभ्राजक जीवन में स्वामी जी तथा उनके गुरु भाइयों ने मेरठ में अनेक दिन एकत्र वास किया था एक दिन वहाँ स्वामी जी ने खिचड़ी बनाई स्वामी जी को खिचड़ी अत्यधिक प्रिय थी लेकिन उस दिन उन्होंने सारी खिचड़ी अपने गुरु को खिला दी घटना छोटी सी है लेकिन इससे स्वामी जी के विशाल हृदय का आभास मिलता है